ग्रह एक का उन्नीसवा भाग वायुमंडल वायुमंडल पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित एक महत्वपूर्ण अवयव है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को रोकने और पृथ्वी को गर्म रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पृथ्वी का वातावरण लगभग 480 किलोमीटर मोटा है लेकिन अधिकतर वायुमंडल पृथ्वी की सतह से सोलह किलोमीटर के अंदर ही स्थित है। अधिकांश व्यक्ति समुद्र तल से किलोमीटर ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई महसूस करते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 160 किलोमीटर ऊपर हवा बहुत विरल होती है, जिससे यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह बिना अधिक प्रतिरोध के घूमते हैं। यद्यपि पृथ्वी का वायुमंडल से 600 किलोमीटर ऊपर तक चिन्हित किया गया है फिर भी ऐसा कोई निश्चित स्थान नहीं है जहाँ वायुमंडल की सीमा का अंत होता है वायुमंडल का घनत्व अंतरिक्ष की ओर कम होता जाता है और अंत उसी में समा जाता है बाहरी अंतरिक्ष में यह सीमा वायु के के बहुत पतले होने लगभग निर्वात स्थिति समीप तक है पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल का निर्माण इसके आंतरिक भाग पे चलने वाली ज्वालामुखी और अन्य प्रक्रियाओं से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसों से हुआ है उस समय ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति हरे पेड़ पौधों के उद्गाम के बाद हुई हरे पेड़ पौधों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन मुक्त करने लगे थे पृथ्वी पर आरंभिक जीवन ने वायुमंडल के वर्तमान संगठन को बदलकर उसे आज का स्वरूप प्रदान किया है वर्तमान में वायुमंडल मुख्यतः नाइट्रोजन ऑक्सीजन और अन्य गैसों से बना है ऑक्सीजन सांस लेने के लिए तो आवश्यक है ही साथ ही यह पृथ्वी पर जीवन के पनपने के लिए भी निर्णायक है ऑक्सीजन ऊपरी वायुमंडल में वो परत का निर्माण कर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों के लिए चलने का काम करती है वायुमंडल पृथ्वी के ऊष्मा को हरित ग्रह प्रभाव द्वारा संरक्षित रख पृथ्वी को गर्म बनाए रखता है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तब यहाँ की सतह का औसत तापमान शून्य डिग्री से भी नीचे चला गया होता पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के अनुसार तापमान में होने वाले परिवर्तन के अनुसार वायुमंडल को पांच पत्तों में बांटा गया है वायुमंडल की सबसे निचली परत शोभ मंडल ऋद्वी सतह से लगभग सत्रह किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है मौसम संबंधी अधिकतर परिघटनाए जैसे बादल वर्षा तड़ित तूफान आदि शोभ यानी ट्रोपोस्फीयर कहलाने वाले इसके निचले भाग में ही होती हैं। सामान्यतया इस क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है शोभमंडल और और मंडल, यानी श्रेडोस्पियर के मध्य का क्षेत्र क्षोभ सीमा कहलाता है इस सीमा क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है